नारी और शांति के संबंध कुछ थोड़े से सूत्र समझने हो गी हो गी। एक तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नारी का अब तक कोई व्यक्तित्व नहीं रहा है और पुरुष ने उसके व्यक्तित्व को मिटाने की भर सक चेस्टा भी की नारी या तो किसी की बेटी होती है या किसी की बहन होती है और या किसी की पत्नी होती है नारी का अपना होना नहीं विवाह हो तो उसका नाम भी पुरुष बदल डालते नया नाम रख लेते विवाह हो जाने के बाद उसका सीधा कोई तादाद कोई सीधी आइडेंटिटी अपने साथ नहीं होती वो किसी की श्रीमती हो जाती उसके परिचय में भी हम कहते हैं श्रीमती खन्ना या श्रीमती गुजर या कुछ सीधा उसका कोई व्यक्तित्व समाज के समक्ष नहीं होता बीच में पुरुष को लेकर ही उसका कोई अर्थ बनता है पुराने शास्त्र कहते हैं कि जब वो कुरी हो तो पिता उसकी रक्षा करे जब वो युवा हो तो पति उसकी रक्षा करे जब वो वृद्ध हो जाए तो उसके बेटे उसकी रक्षा करें लेकिन किसी भी स्थिति में उसका अपना कोई अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया नारी को समझने के लिए पहली बात यह समझनी जरूरी है कि उसके पास व्यक्तित्व नहीं है और जिसके पास व्यक्तित्व ना हो वो शांति का आधार कभी भी नहीं बन सकती जिसके पास व्यक्तित्व नहीं है वो स्वयं इतना आसान होगा कि वो शांति का आधार नहीं बनता जीवन की बड़ी से बड़ी शांति की उपलब्धि अपने व्यक्तित्व को पाने से शुरू होती और जिस दिन जो हम बनने को पैदा हुए हैं वही बन जाते हैं उसी दिन मन प्रफुल्लता से भर जाता है एक गुलाब का पौधा है उसकी खुशी कब पूरी होती है उस आनंद कब प्रकट होता है जब उसके फूल पूरी तरह खिल जाते हैं जब आकाश की हवाओं को वो अपनी सुगंध को लुटा देता है और जब सूरज की किरणों में उसके खिले हुए फूल नाच लेते हैं और जब राह से गुजरने वाले अपरिचित राहगीर उसके सुगंध के संगीत से भर जाते हैं तब वो पौधा तृप्त हो जाता है लेकिन जब तक किसी पौधे में फूल ना आए तब तक उस पौधे में एक बेचैनी, एक अशांति एक परेशानी बनी रहती है। नारी फूल को उपलब्ध ही नहीं हो पाती है क्योंकि उसका व्यक्तित्व ही अस्वीकृत है उसके व्यक्तित्व को ही जगह नहीं अपनी हैसियत जब तक नारी को उपलब्ध नहीं है तब तक नारी शांत नहीं हो सकती और नारी की अशांति इतनी महंगी है जिसका हिसाब नहीं यद्य पुरुष ने ही नारी का व्यक्तित्व छीना है और पुरुष ही नारी के अशांत होने से हजार गुना आसान हो गया है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसने व्यक्तित्व छीना है इसलिए इतनी अशांति बल्कि शायद तर्क यही कहता है सभी मूल तर्क इसी भांति चलते हैं कि वो सोचता है की नारी का व्यक्तित्व थोड़ा बहुत और बचा हो वो भी छीन लेना जरूरी ताकि शांति पूरी हो जाए शांति होगी व्यक्तित्व के प्रगत होने से व्यक्तित्व छीन लेने से नहीं क्योंकि नारी कभी तरक्ति अनुभव कर ही नहीं पाती क्योंकि व्यक्तित्व छीना गया है इसलिए वो कभी ऑथेंटिक प्रमाणिक रूप में अपने पैरों पर खड़ी ही नहीं हो पाती और हमने सारी व्यवस्थाएं ऐसी की है कि वो खड़ी न हो पाए हजारों वर्षों तक नारी को शिक्षा नहीं दी सिर्फ इसीलिए कि शिक्षित होते से ही वो अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास शुरू करेगी पैर के नीचे से जमीन खींचनी हो तो शिक्षा मत दो अगर शिक्षा न दी जाए तो पंगु हो जाता है व्यक्ति और उस समाज में जहां शिक्षित की गति होगी नारी कोई गति न कर पाएगी इसलिए नारी को वर्जित रखा हजारों वर्षों तक शिक्षा नहीं थी लेकिन अशिक्षित नारी का मतलब अशिक्षित मां अशिक्षित पत्नी अशिक्षित बेटी अशिक्षित बहन अशिक्षित प्रेमिका नारी को अशिक्षित रखने का अर्थ क्या होगा कि जीवन के सब तलों पर अशिक्षित नारी खड़ी हो जाए और शिक्षित पुरुष और अशिक्षित नारी के बीच इतना बड़ा फासला हो जाए था कि उसके बीच तालमेल बिठाना मुश्किल इसलिए धीरे धीरे नारी की स्थिति एक दासी की हो गई और पुरुष मालिक बन गए पति का मतलब भी मालिक होता है स्वामी का मतलब भी मालिक होता है और हजारों साल से स्त्री पति को स्वामी कह रही है और अपने पत्रों में आपकी दासी लिख के दस्तखत कर रही है पुरुष बहुत प्रसन्न हो रहा है पुरुष का प्रसन्नता समझी जा सकती है लेकिन नारी की नासमझी समझनी बहुत मुश्किल है और दासी और मालिक के बीच कभी भी अच्छे संबंध नहीं हो सकते दो मित्रों के बीच अच्छे संबंध हो सकते हैं शांतिपूर्ण आनंदपूर्ण प्रेम से भरे लेकिन एक गुलाम और एक मालिक के बीच कैसे अच्छा संबंध हो सकता है गुलाम और मालिक के बीच हमेशा तनाव होगा अशांति होगी बेचैनी होगी संघर्ष होगा और इसलिए हजारों हजारों साल से स्त्री और पुरुष के बीच एक भीतरी संघर्ष जो दिन रात चल रहा है नारी की बगावत दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि वो रोज चल रही है प्रतिपल चल रही है एक एक दाम्पत्य दुखद है कलह से भरा हुआ है पति पत्नी के बीच के संबंध अत्यंत अप्रीतिपूर्ण है अत्यंत तने हुए हैं हुए लेकिन धीरे धीरे ऐसा समझ लिया गया है कि यही स्वाभाविक हजारों हजारों साल तक कोई बात चले तो स्वाभाविक मालूम बढ़ने लगती है अब ऐसा समझ लिया गया है कि स्वाभाविक बल्कि इसको इतना स्वाभाविक समझ लिया है कि जो लोग शांति की खोज में जाते हैं वो पत्नी से मुक्त हुए बिना नहीं जाते वो पहले पत्नी से मुक्त होते हैं फिर शांति की खोज में जाते ख्याल बन गया कि पत्नी के साथ तो शांति संभव ही नहीं तो अगर पत्नी से भाग सके कोई सन्यासी हो सके तभी शांत हो सके नहीं ये सवाल पत्नी के साथ का नहीं है स्त्री और पुरुष के बीच अब तक हमने जो व्यवस्था की है वो गलत है वो अशांति का आधार है अगर स्त्री और पुरुष के बीच कभी भी शांतिपूर्ण प्रेमपूर्ण आनंदपूर्ण मैत्रीपूर्ण व्यवस्था लानी हो तो पहली तो बात जरूरत है की स्त्री ठीक पुरुष से समकक्ष आ जाए भी नीचे नहीं स्त्रियां कोशिश करती हैं पुरुष के समकक्ष आने की लेकिन वे कोशिश सब बेहूती हैं या तो वे लंबी एड़ी का जूता पहन के पुरुष के समकक्ष आना चाहती हैं, ऊंचाई बराबर करना चाहती है लेकिन उस भांति कोई पुरुष के समकक्ष होने का अर्थ नहीं लंबी एडी का जूता पहन के सिर्फ चलने में तकलीफ हो जाती है कोई और फर्क नहीं पड़ता पुरुष के चलने और स्त्री के चलने में भी कमजोरी का फर्क पड़ जाता और कोई फर्क नहीं पड़ता और जितनी लंबी एडी होती चली जाती उतनी स्त्री की थोड़ी ऊंचाई तो बढ़ती है लेकिन शरीर की ऊंचाई बढ़ने से पुरुष के समकक्ष आने का मार्ग नहीं समकक्ष होने की बड़ी बचकानी तरकीब हुई सब्सिट्यूट बहुत ही साधारण हुआ इस तरह कुछ हो नहीं सकता दूसरा उपाय ये है कि पुरुष जिस ढंग से रहता है उसी ढंग से स्त्री रहने लगे तो शायद जाए। वो जैसे कपड़े पहनता है वो पहनने लगे पश्चिम में वैसी दौड़ शुरू हुई आज नहीं कल यहाँ भी दौड़ शुरू होगी वो इस तरह के ढंग जो पुरुष अख्तियार करता है वो भी करे पुरुष शराब पीता है किलम में तो वो भी पिए और पुरुष सिगरेट पीता है तो वो भी पिए और जो जो पुरुष करता है वो वो स्वयं भी करे तो वो सोचती है कि सैद पुरुष के समकक्ष आ जाए ये भी बड़ी बचकानी बात है छोटे बच्चे इसलिए सिगरेट पीना शुरू करते हैं कि सिगरेट पीने के साथ उन्हें लगता है कि एक पृष्ठ एक शक्ति एक पावर जुड़ा हुआ है जब वो लोगों को अपने पिता को सिगरेट पीते देखते हैं तो वे समझते हैं कि सिगरेट पीने से कुछ बड़े होने का संबंध है छोटे बच्चे भी अकड़ के सड़क पर सिगरेट पीते हैं वो सिर्फ इसलिए ताकि वो बड़े होने का मजा ले सके वो कोई छोटे नहीं है तो एक दौर जहां पुरुष के समकक्ष होने की इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं कि कपड़े बदल लो सिगरेट पी लो शराब पी लो किलबों में जो पुरुष कह रहा है वही को, जिन अश्लील ढंग से पुरुष गालियां बकते हैं वैसी गालियां बको जिस बेहूदे ढंग से वे बातें करते हैं उसी बेहूदी ढंग से स्त्रियां भी बातें करें अगर वे सड़कों पर धक्का देकर चलते हैं तो स्त्रियां भी धक्का दें इस भांति समकक्ष होने की कोशिश चल रही है यह कोशिश समकक्ष होने की कोशिश नहीं है बड़ी पागलपन की कोशिश समकक्ष होने का कुछ और मतलब है पुरुष के समान खड़े होने का यह मतलब नहीं है कि स्त्रियां पुरुषों जैसी हो जाए पुरुषों के समान होने का ये अर्थ है कि पुरुषों ने पुरुष होने में जितना विकास किया है स्त्रियां स्त्रियां होने में उतना विकास करें ये बहुत अलग बात पुरुषों की नकल से स्त्रियां पुरुषों के समान नहीं हो सकती और जब तक स्त्री पुरुषों के समान नहीं हो जाती समान का में मतलब पुरुषों जैसी नहीं पुरुषों से समान होने का मतलब पुरुष ने जितना विकास किया है उतना ही विकास पुरुष के रास्तों पर नहीं स्त्री के अपने रास्ते हैं उन पर और यदि स्त्री और पुरुष समकक्ष नहीं हो जाते हैं तो उन दोनों के बीच कभी भी प्रेम और शांति स्थापित नहीं हो सकती फासला इतना ज्यादा है कि उसे पार करना मुश्किल है लेकिन पुरुषों के समकक्ष होने की जो मैंने दौड़ कही वो जूते की एडी से लेकर कपड़ों वस्त्रों तक शिक्षा तक भी चल रही है जब मैं कहता हूँ स्त्रिया भी शिक्षित होनी चाहिए तो मेरा मतलब ये नहीं है कि वे ठीक पुरुषों जैसी शिक्षा से शिक्षित हो जाएं। तब उपद्रव होगा वैसा उपद्रव भी हो रहा है अगर स्त्रियों को गणित में तर्क में व्यायाम में फिजिक्स में केमिस्ट्री में विज्ञान में छेद पुरुषों जैसा शिक्षित कर दिया जाए तो इस सारी शिक्षा में उनके भीतर स्तरण तत्व का कोई अनिवार्य हिस्सा मर जाता है असल में कुछ चीजों का को एक्जिस्टेंस नहीं होता कुछ चीजों का सह अस्तित्व नहीं होता है जैसे अगर कोई आदमी बहुत तर्कनिष्ठ हो तो उसके भीतर काव्य का अस्तित्व नहीं होगा अगर कोई व्यक्ति बहुत तर्क युक्त हो तो उसके भीतर कविता मर जाएगी और अगर किसी के भीतर कविता विकसित हो तो उसके भीतर तर्क नहीं रह जाएगा इन दोनों का सह अस्तित्व नहीं होता हो ही नहीं सकता है क्योंकि काव्य के सोचने का ढंग बड़ा तर्क मुक्त है और तर्क के सोचने का ढंग काव्य के बिल्कुल उल्टा है आइंस्टिन तो बड़ा गणितज्ञ था उसने जिस युवती को विवाह किया था को, वो एक जर्मन भाषा की कवित्री थी एक गणित्ञ था एक कवित्री थी और फ्राने सोचा था कि आइंस्टीन को पहली ही रात अपनी कुछ कविताएं बताए बड़ी प्रशंसा हुई थी उसकी कविताओं की उसने पहली ही रात अपनी कुछ कविताएं आइंस्टीन को सुनाई वो बड़े आश्चर्य से सुनता रहा और जब पूरा सुन चुका तब फिरा घबरा गई क्योंकि वो ऐसे सुन रहा था जैसे कोई परीक्षक बच्चे की परीक्षा लेते वक्त तो उसको देखता है या कोई पुलिस का इंस्पेक्टर किसी चोर की छानबीन करता है उसके खीसे की छानबीन करता है ऐसे देख रहा था जब वो पूरा बोल चुकी तो वो डरी के पूछूं भी की नहीं की कैसा लगा फिर उसने पूछा डॉक्टर कैसा लगा इस दिन का क्या अफसर ये क्या बेहूदी और फिजुल की बात है इनका कोई मतलब मैं तो दंग कि इतनी बुद्धिहीन बातें भी तू सोच सकती है अपने प्रेमी को उसने सोचा है जैसा कि कभी हजारों वर्षों से सोचते रहे प्रेमी अपनी प्रेसी को चांद के चेहरे से चुलना तुलना देते रहे प्रेमी प्रेसियों को प्रेमिया प्रेमियों को चांद में देखते रहे तो उसने भी गीत में गाया है कोई प्रेमी अपनी प्रेति के लिए चांद की उपमा देता है कि तेरा चेहरा चांद की भाती है और आय क्या था पागल हो गई चांद कितना बड़ा चेहरा कितना छोटा गणित का हिसाब तो बहुत अलग है कहाँ चांद कहा चेहरा कोई संबंध नहीं दोनों का और चांद पर इतने बड़े इतने बड़े गड्ढे है इतनी इतनी बड़ी खाइया है इतने इतने बड़े पहाड़ है कि अगर किसी स्त्री के चेहरे पर हो तो कोई पसंद ही नहीं कर सके वो फिरा तो बहुत घबरा गई आइंस्टीन को नहीं समझा पाती वो बहुत कोशिश करती है कि नहीं ये तो उपमा है लेकिन आइंस्टीन कहता है जो उपमा सीधी ही गलत है वो ठीक कैसे हो सकती नहीं नहीं कभी ये नहीं हो सकता आइंस्टीन कहता है कि अगर किसी स्त्री के सिर की जगह चांद रख दिया जाए तो उसका पता भी नहीं चलेगा इतना बजनी है चांद के वो कहा दबके खो जाए कुछ पता नहीं एकदम गलत है एकदम ठीक नहीं सिर्फ रान कसम खाली को से कविता नहीं बताएंगे क्योंकि कविता वो पकड़ ही नहीं सकता मेरी अपनी दृष्टि ऐसी है कि स्त्री और पुरुष के व्यक्तित्व में एक बुनियादी भेद है और है ये शुभ है और परमात्मा की बड़ी कृपा है वही आकर्षण है स्त्री और पुरुष के बीच वो जो भेद वो भेद बहुत गहरा है अगर वो भेद टूटता है तो या तो पुरुष स्त्रीण हो जाएगा और या स्त्री जो है वो पुरुष हो जाएगी दोनों हालत में नुकसान होगा स्त्री की शिक्षा तो होनी चाहिए पुरुष के ही बराबर लेकिन उसके अपने आयाम में उसकी अपनी दिशा में उसकी अपने ही दिशा है उस दिशा में उसकी शिक्षा अगर होगी तो ही सार्थक आज हम शिक्षा भी दे रहे हैं तो सारी की सारी शिक्षा पुरुष के लिए ईजाद की गई और उसी पुरुष के लिए ईजाद की गई स्त्री को भी उसी शिक्षा में ढांचे में ढाला जा रहा है इसके परिणाम घातक हो रहे हैं यूनिवर्सिटी से पढ़ के जो लड़की निकलती है उसमें स्त्री तत्व थोड़ा अनिवार्य रूप कम हो जाता कम हो ही जाएगा कम हो जाना अनिवार्य क्योंकि शिक्षा पुरुष के लिए ईजाद की गई थी थोड़ा उल्टा सोचे तो समझ में आ जाएगी बात कोई नगर ऐसा हो जहाँ की सारी शिक्षा स्त्रियों के लिए ईजाद की गई हो संगीत की शिक्षा वहां दी जाती हो नृत्य की शिक्षा दी जाती हो काव्य की शिक्षा दी जाती हो भोजन बनाने की कपड़े सीने की मकान सजाने की बच्चों को पालने और बड़ा करने की सारी शिक्षा दी जाती हो किसी नगर में स्त्रियों के लिए शिक्षा दी जाती और उस नगर में पुरुष बहुत दिन तक अशिक्षित रखे गए फिर पुरुषों में बगावत फैले और वो कहें कि हमें शिक्षा की जरूरत है हम भी शिक्षा लेंगे और इसलिए कहें कि ठीक है हमारे कॉलेजेस में आके तुम शिक्षा ले डालो। तो वो पुरुष भी नाचे गाएं, गीत बनाएं, कविता करें घर सजाएं, बच्चों को पालने की शिक्षा ले तो क्या परिणाम होगा उस गांव उस गांव के पुरुष किसी गहरे अर्थ में स्तृण हो जाएंगे उस गांव के पुरुषों में जो पुरुष होना है वो कम हो जाएगा वो जो पुरुष की तीव्रता है वो जो पुरुष की प्रखरता है वो छीन हो जाएगी वो जो पुरुष के कोने हैं व्यक्तित्व में वो गोल हो जाएंगे वो राउंड हो जाएंगे उनको झाड़ दिया जाएगा जैसा दुर्भाग्य उस गांव में पुरुषों के साथ होगा वैसा दुर्भाग्य पूरी पृथ्वी पर आज स्त्रियों के साथ हो रहा है उनके व्यक्तित्व का बुनियादी भेद छोड़ा जा रहा है उस बुनियादी भेद को समझ लेना बहुत उचित क्योंकि वो बुनियादी भेद ठीक से समझ के अगर दोनों को अपनी दिशाओं में समिक्षित किया जाए सम विकास दिया जाए और समकक्ष लाया जाए तो ही दाम्पत्य शांतिपूर्ण हो सकता है और ये पृथ्वी पूरी शांत हो जाए अगर दंपति शांत हो जाएं क्योंकि हमारा सारा वैमनस्त सारा दुख सारी पीड़ा हमारे छोटे छोटे घरों के उपद्रों में पैदा होती है जैसे एक गांव में घर घर से धुआं निकलता है अपने अपने चौके से और फिर गांव के पूरे आकाश पर धुआं छा जाता है छोटा छोटा एक एक चौके से निकला हुआ धुआं धीरे धीरे पूरे गाँव के आकाश को भर देता है सारी पृथ्वी अशांति से भर जाती है क्योंकि जो व्यक्तियों के मिलन का मूल बिंदु है मूल इकाई है स्त्री और पुरुष वो मिलन दुखद है वहाँ अशांति है वो अशांति फैलते फैलते सारे जगत को घेर लेती सिर्फ बहुत रूपों में प्रकट होती वे रूप इतने भिन्न हो जाते हैं कि कहना मुश्किल अगर गांव के घर घर से निकला हुआ धुआं गांव की छाती पर एक धुएं का बादल बन के आ जाए तो कोई भी विश्वास न करेगा की मेरे चूल्हे ने इस बादल को बनाया है है कि छोटा सा चूल्हा हमारा चूल्हा इतना बड़ा अंधेरा बादल कैसे बना सकता है नहीं नहीं ये नहीं हो सकता लेकिन उसे पता नहीं कि करोड़ करोड़ चूल्हे इसी तरह छोटे छोटे जल के इतना थोड़ा धुआं फेंक कर एक बड़ा बादल बना देते हैं और वे बादल बड़े खतरनाक हो सकते हैं वे बादल सूरज को छिपा ले सकते हैं उन बादल के पॉकेट बन जाते एक हवाई जहाज को गिरा सकते अभी कोई सोच भी नहीं सकता की घर के चूल्हे में से उठा हुआ धुआं किसी हवाई जहाज को गिरा सकता है अगर वो बहुत सघन हो जाए तो उसका पॉकेट बन जाता है एक मजबूत पर्त बन जाती है वो पर्त इतनी मजबूत है कि तेज हवाई जहाज जब उसके भीतर से गुजरता है उस तेजी के कारण वह हवाई जहाज को डगमगा दे सकता है लेकिन हमारी कल्पना में नहीं आ सकता कि चूल्हे चु, से उठा हुआ धुआं और ऐसा कुछ कर सकेगा एक एक घर से उठी हुई अशांति धीरे धीरे विश्व अशांति बन जाती है और सारी दुनिया में चेष्टा चलती है शांति शांति शांति वो शांति नहीं आती क्योंकि मूल इकाई अशांति पुरुष और स्त्री का मिलन मूल इकाई है समाज की फिर बाकी समाज उसका फैलाव अकेला पुरुष समाज नहीं अकेली स्त्री समाज नहीं अकेला पुरुष आधा है अकेली स्त्री आधा जब वे दोनों एक मूल इकाई में मिलते हैं तब समाज शुरू होता है कम से कम समाज के लिए दो तो चाहिए और फिर वही इकाई अगर ज्वरग्रस्त हो बीमार हो परेशान हो कष्ट में हो लेकिन हम उसके कष्ट को प्रकट भी नहीं होने देते मैं हजारों घरों में ठहरता हूं लाखों लोगों से व्यक्तिगत मिलने उनकी व्यक्तिगत तकलीफ में उतरने का मुझे मौका मिला मैं इतना हैरान हो गया हूं कि वे चेहरे जो बाहर हंसते हुए मालूम पड़ते हैं वे भीतर हंसते हुए नहीं वे पति और पत्नियां क्लब में और बाजार में और सिनेमा सिनेमाग्रह में जैसे चमक दमक से हंसते हुए बात करते मालूम पड़ते हैं वो उनके घर की असली शकल नहीं घर इससे बिल्कुल उल्टी शक्ल है ये बाहर जो दिखाई पड़ रहा है ये बिल्कुल उल्टा है ये बिल्कुल धोखे का सच्चाइया बहुत और है बहुत गंदी और बेहद बेहुदी और बहुत कुरु और वहाँ एकदम गहरी अशांति और पति और पत्नी की जो अशांति है वो उनके बच्चों में भी प्रवेश कर जाती है वो घर के कोने कोने हवा हवा में छा जाती है मैं एक यूनिवर्सिटी में था तो मैं बड़ा हैरान था कोई सौ प्रोफेसर मेरे साथ थे सिटी की क्लास तो 12 बजे शुरू होती लेकिन प्रोफेसर थे कि स्टाफ साढ़े दस बजे ही हाजिर हो जाते यूनिवर्सिटी की क्लास किसी की एक बजे शुरू होती किसी की दो बजे शुरू होती किसी की तीन बजे खत्म हो जाती किसी की दो बजे खत्म हो जाती लेकिन देखता कि वो साढ़े चार बजे जब तक की चपरासी बंद न करता तब तक वो वहाँ बैठ के गप करते रहते मैंने उनसे कई बार पूछा की जब यहाँ काम खत्म हो गया आप चले क्यूँ नहीं जाते उन्होंने कहा घर की झंझट से यही बेहतर जितना समय शांति से बीत जाए वही अच्छा ये बहुत हैरानी की बात है कि पति घर से भागा रहे शांति के लिए शांति के लिए घर लौटना चाहिए लेकिन घर कुरूप हो गया है पति घर से भागा हुआ है उसके घर से भागे होने का कारण घर एक शांति का छाया का विश्राम का स्थान नहीं रह गया इसलिए घर का चौका टूटता चला जा रहा है होटल में बढ़ती चली जाती है क्योंकि घर वो ठीक से खा भी नहीं पाता वो भागा हुआ है होटल की तरफ इसलिए घर में कितनी देर कम से कम रुक सके उसकी चेष्टा में रत रहता है और पत्नी घर अकेली पड़ गई है वो बच्चों को पाल रही है बर्तन धो रही है खाना बना रही है कपड़े सी रही है इस काम में कितनी देर तक वो रख ले ये काम उबा देता है ये काम घबड़ा देता है घर की दीवारों में बंद वो परेशान हो जाती वो वहाँ तैयार होती रहती है कि पति वापस लौटे तो गुस्सा किस पर निकाले उसका सारा गुस्सा वहां तैयार होता है भरता है गहरा होता है वो पति के आते ही टूट पड़ता है और पति उसी से भागा हुआ था किसी तरह डरा हुआ कदम संभाल के घर की सीढ़ियां चढ़ाए और वो बात टूट पड़ी वो कल के लिए घर का बुनियादी यूनिट पहली इकाई ही विकृत और कुरुप हो गई इसलिए मेरी दृष्टि में इन्हीं यज्ञों से शांति नहीं हो सकती लेकिन वो पति पत्नी के बीच जो कलह का यज्ञ चल रहा है अगर वो शांत हो जाए अगर वहां एक सौ एक मैत्रीपूर्ण घटना घट गट जाए तो कुछ हो सकता है लेकिन वो कैसे घटे उस घटने की पहली पहली शर्त में मानता हूं कि स्त्री को व्यक्तित्व मिल जाए क्योंकि मित्रता छायाओं से नहीं हो सकती मित्रता व्यक्तियों से होती है ठोस जीवंत और पुरुषों ने स्त्रियों को पहुंच के बिल्कुल सैडो छाया बना दिया उनके पास व्यक्तित्व ही नहीं रहा पुरुषों ने कहा उठो तो उठो बैठो तो बैठो पुरुषों ने कहा पूरब तो पूरब पश्चिम तो पश्चिम उन्होंने उनका सारा व्यक्तित्व पहुंच डाला है वो व्यक्तित्व नहीं रह गया उस व्यक्तित्व को पहुंचने का परिणाम एक ही हो सकता था और वो परिणाम फलित हो गया मैत्री असंभव हो गई दो व्यक्तियों के बीच मैत्री हो सकती छाया और व्यक्ति के बीच मैत्री नहीं हो सकती इस व्यक्तित्व को लाने के लिए स्त्रियां बहुत अथक चेष्टा करती है लेकिन उनकी चेष्टा बड़ी गलत है वे या तो दूसरे दूसरे सब्सिट्यूट खोज रही हैं, या पुरुषों जैसे होने की चेष्टा में संलग्न है उन सबसे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला स्त्री को तय करना पड़ेगा नारी को तय करना पड़ेगा कि वो नारी होने के ठीक अर्थ को समझे और नारी होने के ठीक अर्थ को उपलब्ध हो जाए नारी होने का ठीक अर्थ पुरुष से बहुत भिन्न है और दोनों के व्यक्तित्व के भेद को भी थोड़ा समझना उपयोगी है पुरुष एक्टिव है पुरुष का सारा व्यक्तित्व क्रियात्मक है विधायक स्त्री का सारा व्यक्तित्व पैसिव है निषेधात्मक इस फर्क को समझ लेना जरूरी तो हम उनकी दोनों की शिक्षाएं उन दोनों के जीवन का ढंग अलग तरह से सोचेंगे एक स्त्री किसी पुरुष को कितना ही प्रेम करती हो तो भी कभी कोई स्त्री ने पुरुष के प्रति निवेदन नहीं किया है कि मैं तुम्हें प्रेम करती हूं स्त्री कितना ही प्रेम करती हो तो भी वो प्रतीक्षा करती है कि पुरुष निवेदन करे स्त्री पैसिव पैसिव का मतलब है वो प्रतीक्षा कर सकती है आक्रमक नहीं आक्रमण नहीं करेगी पहल नहीं करेगी पुरुष को ही आक्रमण करना होगा पुरुष को ही पहल करनी होगी पुरुष को ही पहला कदम उठाना होगा स्त्री प्रतीक्षा करेगी और बड़े हैरानी की बात है अगर स्त्री पहल करे और आक्रमण करे तो पुरुष के लिए कभी प्रीति करना हो पाएगी क्योंकि आक्रमण करने वाले और पहल करने वाली स्त्री में पुरुष को पुरुष के ही दर्शन दिखाई देंगे उसे स्त्री नहीं मिल सकेगी फिर सिर्फ स्त्री अनंत प्रतीक्षा है मोहन प्रतीक्षा आक्रमक नहीं अनाक्रमक पुरुष आक्रमण है एग्रसन है वो जाएगा पहल करेगा लेकिन अगर कोई पुरुष प्रतीक्षा करे तो कोई स्त्री उसे पसंद नहीं करेगी कभी प्रेम नहीं कर पाएगी इसलिए कोई स्त्री ऐसे पुरुष को प्रेम नहीं कर पाती जो उसके पीछे छाया बनकर चलने लगे तो कभी प्रेम नहीं कर पाएगी क्योंकि उसमें से एक स्त्री ही दिखाई पड़ेगी स्त्री उसी पुरुष के प्रति आकर्षित होती है जो अगम्य मालूम पड़ता हो अलंग मालूम पड़ता हो गौरी शंकर का शिखर मालूम पड़ता हो दूर बहुत दूर जिसे पाना मुश्किल जो बुलाता है लेकिन बहुत दूर है जो पुकारता है लेकिन बहुत फासले पर है जिसे पाना जिसे छूना बहुत मुश्किल है स्त्री का मन उसके लिए पागल आकांक्षा से बढ़ जाएगा मैं ये कह रहा हूं कि पॉजिटिव निगेटिव एक्टिव और पैसिव के सक्रिय और निष्क्रिय के भेद को समझ लेना बहुत जरूरी है हम एक पत्थर को पानी में फेंकते हैं तो पत्थर पानी में गिरता है फौरन गड्ढा बना लेता है पत्थर एक्टिव है सक्रिय तो पानी पैसिव है वो फौरन गड्ढा बन जाता है लेकिन बड़ा मजा ये है कि पत्थर नीचे गया कि पानी फिर अपनी जगह पर वापस लौट आता है पैसिविटी सक्रियता निष्क्रियता शक्तिहीनता नहीं है अगर एक पहाड़ से पानी का झरना गिरता हो और नीचे पहाड़ पर पत्थर की चट्टाने पड़ी हो तो आज पत्थर की चट्टाने बहुत सख्ती शक्तिशाली मालूम पड़ेंगी क्योंकि झरना उन पर बिखर बिखर जाएगा टूटेगा और बिखर जाएगा और चट्टाने अकड़ी खड़ी रहेंगी लेकिन सौ साल बाद सौ साल बाद झरना बह रहा होगा चट्टाने रेत हो चुकी होंगी उनका कोई पता नहीं न वो जो पहले दिन बहुत एग्रेसिव मालूम पड़ी थी चट्टाने टूटने को बिल्कुल राजी नहीं और पानी जो बिल्कुल ही विनम्र मालूम पड़ा था कि पत्थर ने जैसा कहा वैसा हो गया था वो सौ साल में जीत गया है पुरुष की जीत प्राथमिक हो सकती है अंतिम जीत स्त्री की हो जाती है तो पैस प्रतीक्षा है, है वो चुप चुप पानी की तरह जगह दे देगी प्रतीक्षा करेगी धैर्य रखेगी लेकिन पुरुष जो शिक्षा दे रहा है स्त्री को वो उसे पुरुष बनाया दे रही वो भी अधीर हुई चली जा रही है वो भी आक्रामक हुई चली जा रही वो भी हमलावर हो रही वो भी एक्टिव हो रही उसके परिणाम घातक हो रहे हैं उससे स्त्रियों का मन अपनी मूल स्वभाव से ही विच्युत हुआ चला जा रहा है इसलिए पश्चिम में एक दुर्घटना घटी जो यहां भी घट जाएगी वहां स्त्री करीब करीब पुरुष के पास आ गई पुरुष जैसी होकर लेकिन उसने अर्थ खो दिया है, व्यक्तित्व की गरिमा और गौरव और संगीत और काव्य सब खो दिया है, उसने वो विनम्रता भी खो दी है जो उसका गुण थी स्त्री को एक और तरह की शिक्षा चाहिए जो उसे संगीतपूर्ण व्यक्तित्व दे जो उसे नृत्यपूर्ण लयबद्ध व्यक्तित्व दे जो उसे प्रतीक्षा की अनंत क्षमता से जो उसे मौन की चुप होने की अनाक्रमक होने की प्रेम की और करुणा की गहरी शिक्षा से सामान्यतः सभी स्त्रियां सोचती हैं कि उन्हें प्रेम उपलब्ध है लेकिन प्रेम भी कला है जो उपलब्ध नहीं है कोई पैदा होते से ही प्रेम करने में सक्षम नहीं है मनुष्य एक बहुत अद्भुत प्राणी अगर हम अपने बच्चों को पैदा होने के बाद चलना सिखाएं तो बहुत संभव है वो चलना सीखे ही ना ऐसे बच्चे थे कलकत्ते के दो बच्चों को कुछ बेड़िए उठा के ले गए थे रात फिर जंगल से उनको दो चार साल बाद पकड़ा जा सका है कोई बीस साल तीस साल पहले तब उनकी उम्र हो गई थी कभी के उनको चलना शुरू कर देना चाहिए था लेकिन भेड़ियों के पास रहने की वजह से वे दो हाथ पैर से नहीं चारों हाथ पैर से चलते थे अभी अभी लखनऊ के पास अभी चार पांच वर्ष पहले एक लड़का पकड़ा गया जिसकी उम्र चौदह साल थी उसको भी भेड़ियों ने अपनी माद में पाल लिया था वो भेड़ियों के बच्चों के साथ पकड़ा था चौदह साल का था लेकिन चलता चारों हाथ पैर से था उसे पता ही नहीं चला था कि दो से चल और जब उसे पकड़ लिया गया तब बड़ी मुसीबत हुई छह महीने लग गए उसको सीधा खड़ा करने क्योंकि उसकी हड्डी सब सख्त हो गई थी वह मूर्ति नहीं थी चौदह साल के हो के भी वो एक शब्द नहीं बोल सकता था आदमी का सिर्फ भेड़ियों जैसी आवाज कर सकता था छह महीने लग गए उसको सिर्फ राम शब्द बुलवाना सिखाने में राम उसका नाम रख दिया तो यही बड़ी भारी घटना थी कि छह महीने में वो राम कहना सीख गया लेकिन इससे वो इतना परेशान हो गया ये भाषा का सिखाना एक शब्द का सिखाना और दो पैर से खड़े होना कि नौ महीने बाद मर गया और डॉक्टरों का कहना है कि मरने का कुल कारण इतना है कि उसे ये आदमी का होना सीखना इतना परेशानी दाय हुआ कि वो एकदम परेशान हो गया उसकी नींद खत्म हो गई वो एकदम स्वस्थ था वो जंगली जानवर की तरह स्वस्थ था वो कभी बीमारी नहीं पड़ा था जंगल में बड़ा शक्तिशाली था, था लेकिन वो नौ महीने में आदमी के इंतजाम में समाप्त हो गया हम अपने बच्चों को चलना सिखाते हैं तो ही वो चलना सीख पाते हैं असल में आदमी के भीतर अनंत संभावना है आदमी बहुत लिक्विडिटी है वो बहुत तरल है उसे हम जो सिखाते हैं वो वही होना शुरू हो जाता है लेकिन प्रेम के संबंध में बड़ा दुर्भाग्य आदमी को ऐसा ख्याल है कि प्रेम हम जानते ही वो एकदम सरासर झूठी बात है और इसलिए उस उस प्रेम के किनारे ही हमारी नाव टकरा के नष्ट हो जाती ना तो पुरुष प्रेम जानते हैं और न स्त्रियां प्रेम जानती हैं प्रेम की भी बहुत बड़ी व्यवस्था और सुविधा होनी चाहिए जहां प्रेम सीखा जा सके जैसे उदाहरण के लिए जो आदमी प्रेम सीखेगा उस आदमी से ईर्षा विदा हो जानी चाहिए क्योंकि ईर्षा और प्रेम का एक साथ अस्तित्व नहीं हो सकता लेकिन सभी स्त्रियां प्रेम करती हैं, सभी पुरुष प्रेम करते हैं लेकिन सांस में ईर्षा का जहर पूरी तरह खड़ा रहता है। ये ऐसा ही है जैसे कि हमने फल तो बहुत अच्छा बोया लेकिन रोज उसमें जहर भी पानी में सींच देते तो वो मीठा फल जो था वो जहरीला होकर खतरनाक हो जाता है ईर्षा जहां है वहां प्रेम संभव नहीं है ईर्षा और प्रेम का कोई संबंध ही नहीं लेकिन जैसा मैंने कहा स्त्री और पुरुषों के मनस में एक फर्क है पुरुषों का मन एक्टिव है सक्रिय है इसलिए पुरुषों का मूल दुर्गुण अहंकार है और स्त्रियों का मन पैसिव है निष्क्रिय है इसलिए स्त्रियों का मूल दुर्गुण ईर्षा है ईर्षा निष्क्रिय हुआ अहंकार और अहंकार सक्रिय हो गई ईर्षा है पुरुष अहंकार से मरे जाते हैं और स्त्री ईर्षा से मरी जाती हैं। उनका सारा 24 घंटे का जीवन जन्म से लेकर मरने तक ईर्षा के केंद्र की परिधि पर घूमता है जब एक स्त्री दूसरी स्त्री से मिलती है तो जो बात उसे सबसे पहले दिखाई पड़ती है गहने क्या हैं कपड़े क्या हैं घड़ी कैसी है घड़ी का पट्टा कैसा है चप्पल कैसी सबसे पहले एकदम दिखाई पड़ जाता है व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ता ये सब दिखाई पड़ जाता है ये उसके ईर्षा के बिंदु श्चर्यजनक है लेकिन सत्य है दो स्त्रियों को सांस रखना बहुत कठिन मामला है उनको घंटे भर भी सांस बैठा रखना बहुत कठिन मामला है हां एक ही रास्ता हो सकता है वो तीसरी स्त्री की ईर्षा में निंदा कर रही हूं तो घंटे भर बैठ सकती है ईर्षा जिनका जीवन आधार बन गया हो उनसे प्रेम की संभावना कम हो जाएगी लेकिन ईर्षा ही उसका सारा व्यक्तित्व हो गया है अगर घर भी सजाया जा रहा है तो घर सजाने का रस नहीं है कारण पड़ोस के घर से हो गई ईर्षा है अगर कार की गद्दिया बदली जा रही हैं, तो कार की गद्दिया बदली जाएं स्वच्छ हों, ताजी हों, नई हों, अच्छी हों, ये कारण नहीं है कलात्मक हो ये कारण नहीं है पड़ोस के घर की गाड़ी की गद्दियां बदल गई सारा व्यक्तित्व जैसे ईर्षा से चलता है इसीलिए स्त्रियों की फैशन का कोई भरोसा नहीं कि वो तीन महीने चलेगी छह महीने चलेगी कितनी देर चलेगी उसका कुल कारण इतना है कि एक स्त्री भी सारी स्त्रियों को ईर्षा से भर सकती है और फैशन फॉर्म बदल जाएगा पश्चिम में तो कपड़ों के दुकानदार सुंदर स्त्रियों को पाल कर रखे हुए जिनके कपड़े वो छह महीने में बदल देते उनके कपड़े बदले कि बाकी सभी स्त्रियों के पुराने कपड़े बेकार हो जाते फिल्म अभिनेत्रिया सारे दुनिया के कपड़े वाले और फैशन के सामान वाले खरीद के रखे हुए अभी मैं एक घटना पढ़ रहा था कि अमेरिका के एक बड़ी फिल्म अभिनेत्री थी ग्रेटा गार्बो उससे कोई पूछने गया था कि तुम्हारे चेहरे पर जो इतने लावण्य है इतना सौंदर्य है इसका कारण क्या है उसने कहा कि पंद्रह दिन बाद बता सकूंगी उसने कहा क्यों अभी पता नहीं उसने कहा अभी मेरी दो साबुन की कंपनियों से बातचीत चलती है जिससे ज्यादा तय हो जाए वही साबुन मेरे सौंदर्य का कारण है पंद्रह दिन बाद ही तय होगा अभी बातचीत चलती है निगोशिएशन चल रहे है कौन कंपनी ज्यादा पैसा दे सकती है वही साबुन मेरे सौंदर्य का कारण बन जाए इसलिए साबुन की फोटू अकेली नहीं छापनी पड़ती अकेली साबुन की फोटो से कोई प्रभावित ना होगा साथ में एक सुंदर स्त्री छापनी पड़ती बस फिर वो साबुन और स्त्रियों के मन को पकड़ लेता है क्या आपको पता है आज दुनिया की सारी उद्योग की व्यवस्था का 75 प्रतिशत पचहत्तर प्रतिशत स्त्रियों के साथ सामान पाउडर साबुन कपड़े इत्यादि में नष्ट हो रहा है पहले पाउडर खरीदना पड़ता फिर उस पाउडर को धोने के लिए साबुन खरीदनी पड़ती फिर साबुन पाउडर को धो डालती तो फिर पाउडर खरीदना पड़ता है और वो सिलसिला चलता पचहत्तर प्रतिशत सारे मनुष्य की शक्ति स्त्रियों की इस व्यवस्था में वह हो रही और वो रोज बदल जाती है क्योंकि अगर एक ही साबुन चलती रहे तो कितने उद्योगपति उससे लाभ उठा सकते और अगर एक ही पाउडर चलता रहे तो कितने उद्योगपति उससे लाभ उठा सकते हैं और अगर एक ही फैशन रहे तो फिर कपड़ों की कितनी जात पैदा की जा सकती है फिर बहुत मुश्किल हो जाए और इस सब के बुनियाद में स्त्री की ईर्षा को समझ लिया गया है आज धंधेबाज विज्ञापनदाता सब स्त्री की ईर्षा को समझ लिए ये तो मजे की बात है मैं भी एक आंकड़े पढ़ रहा था आंकड़े में देख रहा था तो मैंने ये किसी मित्र को लिखा था कि स्त्रियों की पसंद जो वो खरीदती हैं उसमें पुरुषों का कोई हाथ नहीं होता सौ में से सौ मौकों पर लेकिन मैंने एक मित्र को पूछा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि पुरुष जो खरीद फरोख करते उसमें स्त्रियों का कितना हाथ होता तो उसने मुझे सब आंकड़े भेजे अमरीका के एक नगर के आंकड़े थे आंकड़े बड़े दंग करने वाले हैं। स्त्रियां अपनी, वो तो वो अपनी स्त्रियों की, की खरीदनी है उसमें सत्तर मौके पत्नी के रंग के चुनाव के होते तीस मौके पुरुष के चुनाव के होते पुरुष भी कौन से कपड़े पहने इसमें भी 70 परसेंट स्त्री तय करती हैं 30 परसेंट इसलिए पश्चिम के विज्ञापन दाताओं ने पुरुष की फिक्र ही छोड़ दी वो कहते हैं 170 200 चीजों में से 170 चीजें तो स्त्री को खरीदनी स्त्री की फिक्र कर लो पुरुष की चिंता मत करो जाने दो इसलिए सारा का सारा विज्ञापन का पूरा का पूरा धंधा स्त्री पर केंद्रित होकर के चल है स्त्री को किस भांति और वो दुकाने इसकी रिसर्च करती अमरीका में एक दुकान ने रिसर्च की है तो उसने इस बात का पता लगवाने की कोशिश की है कि स्त्रियां सर्वाधिक किस रंग से प्रभावित होती तो अपने डब्बों पर वही रंग होना चाहिए और इसको उन्होंने फिक्र किया और पता लगा लिया उन्होंने सब रंगों के बाबत जांच पड़ताल की तो अब जिस चीज का डब्बा बनाना हो मनोवैज्ञानिक सलाह देता है कि अगर इसको ज्यादा बेचना हो तो इसका ये रंग डालना स्त्री इस रंग से प्रभावित होती है ये भी मनोवैज्ञानिक बताता है कि जब दुकान में चीजों को सजाओ तो अलमारी में किस ऊंचाई पर रखना क्योंकि स्त्री की आंख किस कोण से सर्वाधिक प्रभावित होती है इसकी भी रिसर्च चलती है उन्होंने उसका भी अंदाज लगा लिया अगर कोई चीज कम बेचनी हो तो उसे इतनी ऊंचाई पर रखना हो ज्यादा बेचनी हो तो इतनी ऊंचाई पर रखना हो बिल्कुल न बेचना हो तो इतनी ऊंचाई पर रखना वह नजर ही नहीं जाएगी उसकी तो दुकानदार को जिस चीज में ज्यादा फायदा है वो स्त्री की आंख की बराबर ऊंचाई पर रखेगा अलमारी में अभी एक नया उन्होंने फिक्र की एक दुकान बहुत दिनों से हो थी आज तो अमेरिका में उद्योग बिल्कुल वैज्ञानिक होता चला जाता है तो सारे बड़े उद्योग बड़े वैज्ञानिकों को अपने पीछे लगाए हुए हैं कि जांच पड़ताल वो करते रहें कि क्या एक दुकान ने इस बात की जांच पड़ताल की कि दुकान के काउंटर पर जो लोग खड़े होते हैं अगर स्त्रियां खरीदने आती और अब तो सारी खरीद फोरूत स्त्रियां करती हैं। तो स्त्रियों से पूछना की आप क्या लेना है आपको इससे दुकान को नुकसान होता क्योंकि अगर स्त्रियों से पूछा जाए कि क्या लेना है आपको तो उन्हें घर से तय करके आना पड़ता है कि क्या लेना है उनको अगर दो चीजें खरीदनी है तो फिर वो दो ही चीजें बता सकती है इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने दुकानदारों को सलाह दी कि काउंटर पर से आदमियों को हटा दो तो दरवाजे पर स्त्री को छोटा ठेला दे दिया जाता है ठेला गाड़ी और उसको दुकान में अंदर भेज दिया जाता है कि तुम्हें जो पसंद हो वो निकाल के ठेला गाड़ी में रख लाओ तो वो जो चीजें खरीदने आई थी उनकी तो फिक्र ही भूल जाती जो चीजें उसने कभी ना खरीदी होती वो दुकान में एकांत पाके और चुन के अपने गाड़ी में डाल के बाहर आ जाती इसका हिसाब लगाया तो पता चला कि दस चीजें जो स्त्रिया इस, इस तरह खरीदती हैं, अगर उनसे पूछा गया होता कि तुम्हें क्या चाहिए और नौकर ने ला चीजें दी होती तो वे केवल तीन चीजें खरीदती इस हालत में उन्होंने दस चीजें खरीदी तीस चीजों की बिक्री होती अब सौ चीजों की बिक्री होगी सत्तर चीजें वे व्यर्थ ही खरीद के लौट गयी लेकिन वो व्यर्थ खरीदने का कारण क्या है कपड़े बदलने का इतना कारण क्या है सौंदर्य के प्रसाधनों की इतनी बिक्री का कारण क्या है ईर्षा उसके बहुत गहरे में कारण चारों तरफ ईर्षा पकड़े हुए है स्त्री के मन से ईर्षा नष्ट न हो तो स्त्री कभी भी ठीक अर्थों में प्रेमपूर्ण नहीं हो सकती क्योंकि तो ईर्षा का जहर उसके सारे जीवन को खा जाता जा। है ईर्षा भय दे देती है ईर्षा डरा देती है तो स्त्री की समझ के बाहर ही हो जाता है अगर उसका पति किसी दूसरी स्त्री को गौर से भी देख ले तो जहर की लहर फैल जाती है इसलिए अगर कोई पति सड़क पर बिल्कुल समझा हुआ चल रहा हो और इधर उधर न देखता हो तो समझ लेना कि उसकी पत्नी आसपास पास और अगर कोई पुरुष सड़क पर बिल्कुल मौत से चल रहा हो और कोई स्त्री साथ में हो सब तरफ देख रहा हो प्रसन्न हो तो समझ लेना कि सांस में पत्नी नहीं है। किसी और की पत्नी हो सकती है ईर्षा ने भय भी पैदा कर दिया है पुरुष स्त्री से डरा हुआ है घबराया हुआ है एक मुक्त और सहज संबंध नहीं रह गया सब स्ट्रिंग हो गया सब तन गया तो घर शांत कैसे हो सकता है शांति के फूल तो बहुत सहजता में खिलते हैं, जहाँ ईर्षा नहीं है जहा समझ है जहा ईर्षा नहीं है जहा प्रेम है जहा ईर्षा नहीं है भय नहीं है जहाँ अभय है और जहाँ एक दूसरे को समझने की चेष्टा है एक दूसरे की कमजोरी को भी एक दूसरे के दुख और पीड़ा को भी एक दूसरे से सहानुभूति रखने की भी क्षमता है और ध्यान रहे पुरानी शिक्षा ने इस तरह की बातें सिखाई हैं कि हम एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाते पुरानी शिक्षा ने ऐसे आदर्श दिए हैं जो तो उनकी वजह से हम बिल्कुल विक्षिप्त हुए चले जाते हैं ये बहुत आश्चर्यजनक नहीं है कि अगर रास्ते पर निकले हैं और कोई सुंदर पुरुष किसी स्त्री को दिखाई पड़े तो उसे अच्छा ना लगे कुछ आश्चर्यजनक नहीं है सुंदर जो है वो अच्छा लग सकता है जरूरी नहीं कि वो पति हो और जरूरी नहीं है कि अच्छा लगने से कोई पाप हो गया और अगर एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़े तो किसी पुरुष को अच्छी लग सकती वो तो क्षण देख सकता है इसमें ना कुछ पाप है लेकिन इसको भी पाप बना दिया अपराध बना दिया है वो हमारी ईर्षा ने जो जाल बुना है सिद्धांतों का उसमें बहुत उपद्रव खड़ा कर दिया है उसकी वजह से कोई भी सहज नहीं हो पाता और जब हम सहज नहीं हो पाते तो उसका परिणाम होता है एक दूसरे पर क्रोध से भर जाते पति और पत्नियां एक दूसरे पर क्रोध से भरे हुए हैं बजाय एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता के बजाय उसके की पत्नी ने समझा हो की पति ने उसके जीवन को धन्य किया पत्निया समझ रही की पति ने जीवन को नष्ट किया बजाय इसके कि पति समझे कि पत्नी ने उसके जीवन को सौरभ दिया सुगंध दी पति समझ रहा है कि कहा से इस, इस स्त्री के उपद्रव में पड़ गए सब नष्ट हो गया मैंने सुना है कि एक आदमी की पत्नी मर गई वो बहुत रो रहा है, फिर अर्थी उठाई गई फिर अर्थी उठा के लोग बाहर आए सामने एक नीम का दरख्त था उससे अर्थी टकरा गई भूल वो स्त्री मरी नहीं थी वो सिर्फ बेहोश वो एकदम चौंक के उठाई घर में बड़ी हैरानी हो गई सब लोग विदा करने आए थे वो सब हो गए फिर तीन साल बीत गए फिर वो पत्नी दोबारा मरी फिर अर्थी निकलने लगी वो पति रो रहा था लोग अर्थी निकाल रहे थे उसने कहा भाई हो जरा संभाल के निकालना कहीं नीम से फिरना टकरा चाहिए क्योंकि पिछली बार ये भूल हो गई थी अब ऐसे वो रो भी रहा है पत्नी के मर जाने पर ऐसे लेकिन भीतर कोई कोना उसका प्रसन्न भी हो रहा है इतनी ही दुविधा हो गई है हमारे संबंधों में स्त्री और पुरुष के बीच इतनी ही दुविधा हो रही पत्नी रोएगी पति के मर जाने पर कितनी बार उसने नहीं सोचा है कि इससे छुटकारा ही हो जाए इससे समाप्ति ही हो जाए तो अच्छा पति रोजा पत्नी के मरने पर और कितनी बार उसने नहीं सोचा है की इससे न मिलना होता तो ही अच्छा था ये मरी जाए तो अच्छा ये भी साथ में चलता है ये दोनों बात सांस चलेंगी तो हमारे संबंध आनंदपूर्ण शांतिपूर्ण कैसे हो सकते और अगर परिवार ही शांतिपूर्ण न हो तो ये पृथ्वी शांतिपूर्ण नहीं हो सकती इसलिए दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि स्त्री को थोड़ा सोच विचार खोजबीन करनी जरूरी है बड़े सामूहिक तल से की ईर्षा कैसे नष्ट की जाए ईर्षा के रहते स्त्री का व्यक्तित्व तो कभी प्रेमपूर्ण नहीं हो सकता और प्रेम ईश्वर स्त्री का प्राण है उसके उसकी उसकी आत्मा है अगर वो प्रेमपूर्ण पूर्ण न हो पाए तो बस वो अधूरी रह जाएगी उसके भीतर कुछ हमेशा बढ़ने को रुका रह जाएगा पीड़ा और दुख और परेशानी उसको घेर लेगी अगर कोई स्त्री ठीक से प्रेम ना कर पाए तो हजार बीमारियां उसे पकड़ लेगी मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि स्त्रियों के सारे स्त्रीरिया और बीमारियों में अस्सी बीमारियां उनके प्रेम की उपलब्धि नहीं हो पाई उसके ही कारण अगर किसी स्त्री को जीवन में प्रेम पूरी तरह मिल जाए वो अचानक स्वस्थ हो जाती उसके जीवन का फूल ऐसा खिल जाता है जैसा कभी भी नहीं खिला था उसकी सब बीमारियां विदा हो जाती उसके सारे व्यक्तित्व में एक तरंग शांति की छा जाती उसके सारे व्यक्तित्व में एक सुगंध आ जाती है जो कभी भी नहीं उसका व्यक्तित्व ही बदल जाता है उसको एक नया व्यक्तित्व ही मिल जाता है एक नई आत्मा ही उपलब्ध हो जाती लेकिन वो तो उपलब्ध नहीं हो पा रही उसको उपलब्ध करने के लिए हम बड़े गलत उपाय कर रहे हैं एक तो मैंने कहा कि हम ये उपाय कर रहे हैं कि कपड़े लगते बदलें ये करें वो करें उससे कोई वो रौनक ना आएगी जो प्रेम से आने कोई पाउडर कोई व्यवस्था उस रौनक को ना ला सकेगी आंखों में वो चमक ना ला सकेगी जो प्रेम ले आता है चमड़ी पर कोई चमक नहीं ला सकेगी जो प्रेम दे आता है अब तो इस पर सोचना शुरू हो गया है कि प्रेम के पास भी अपने तरह की वाइटेलिटी है अपने तरह के विटामिन और हो सकता है भविष्य में हमें कभी यह समझना पड़े कि प्रेम के पास जैसे विटामिन है शायद वैसे विटामिन किसी विटामिन में नहीं एक भूखा आदमी भी प्रेम मिल जाए उसे तो ऐसा प्रफुल्लित हो जाता है जैसे उसके जीवन में सब तरफ नई शक्ति के स्वरूप दौड़ गए जैसे झरने आ गए उसकी जिंदगी में सब हरा हो जाता लेकिन वो सब तरफ कुमला गया है सब कुमला गया है और उस कुमलाने की जड़ में नारी है और उस नारी को उस स्थिति में लाने में पुरुष का हाथ है पुरुष ने उसका व्यक्तित्व छीन लिया उसको दबा के रख दिया उसको पजस्ट कर लिया उसका मालिक बन गया उसको गुलाम बना डाला और स्त्री गुलाम बनने को रांची हो गई दोनों का हाथ स्त्री मिटने को राजी हो गई स्त्री अपने को छाया बनाने को राजी हो गई दोनों का हाथ और दोनों के हाथ में बहुत आशांति पैदा करती है इतना तनाव है कि अगर हम एक दूसरे की खोपड़ी खोल सकें और खोपड़ी के भीतर से सारा तनाव बाहर निकाल सकें तो हम बहुत दंग रह जाएंगे इतने छोटे सिर और इतना तनाव और इतनी परेशानी इतनी बेचैनी इतनी चिंता इतना दुख घबराने वाला इसलिए कभी हम अपने भीतर भी नहीं झाँकते स्त्रियां तो बिल्कुल नहीं झाँकती वो तो बाहर ही लगी रहती है पूरे समय वो कभी भीतर नहीं झांकती न झांकने का कारण है भीतर, भीतर भीतर बहुत विरस हो गया है सब भीतर कुछ रस नहीं चूंकि इतना विरस हो गया है भीतर इसलिए स्त्रियां क्रिएटिव नहीं हो पाती सृजनात्मक नहीं हो पाती दंग करने वाली बात है होना तो ये चाहिए था कि स्त्रियों से अच्छी पेंटिंग किसी ने भी ना बनाई होती पुरुष को हार जाना चाहिए लेकिन अब तक कोई बड़ी स्त्री पेंटर नहीं हुई है जिसके चित्र प्रथम कोटी में रखे जा सके होना तो यह चाहिए था कि काव्य में पुरुषों की कोई गति ना हो पाती लेकिन काव्य के दशा में भी स्त्री का कोई बड़ा दान नहीं है आश्चर्यजनक है ये काव्य और संगीत और ये सब छोड़ने हम जान के हैरानी होगी कि पाक शास्त्र में भी जितनी खोजें हैं सब पुरुष की स्त्री की कोई खोज नहीं और आज भी जमीन पर जो बड़े रसोई हैं वो पुरुष हैं, वो स्त्रियां नहीं आज भी कोई बड़ी होटल किसी स्त्री को रसोईया रखने के लिए राजी नहीं उसकी क्रिएटिविटी उसकी सृजनात्मक होने की क्षमता ही उसमें खो गई है वो कुछ निर्माण ही नहीं कर पाती वो सिर्फ दोहराए चली जाती है जो खाना कल बनाया था वो खाना आज भी बना लेती जिस बांस ऐसी कल सुबह घर साफ किया था आज भी साफ कर लेती क्या कारण है ये सृजन का स्रोत जबकि स्त्री में ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वो संतति की जन्मदात्री है वो नौ महीने तक बच्चों को पेट में रखती है फिर उन्हें बड़ा करती है वो मनुष्यों को भी पैदा करती है और निर्माण करती है और दूसरा निर्माण उससे क्यों नहीं हो पाता जरूर कुछ कारण है सच तो यह है कि वो बच्चों की मां भी करीब करीब मजबूरी में बनती है वो भी उसकी प्रसन्नता नहीं रहती अगर उसका बस चले और जिन देशों में उसका बस चल रहा है उसने बच्चों से इंकार कर दिया हम इधर हिंदुस्तान जैसे देश में जनसंख्या से परेशान फ्रांस जैसे देश में जहां की स्त्री सर्वाधिक शिक्षित हो गई हैं, वहां फ्रांस की सरकार चिंतित है कि कहीं ऐसा ना हो कि जनसंख्या गिरती जा रही तो कहीं ऐसा ना हो कि मुल्क से कोटा जाए और पास पड़ोस के लोग ज्यादा हो जाएं हम कल मुसीबत में पड़ जाएं। फ्रांस की जनसंख्या 30 साल से स्थिर है और इधर पांच साल से नीचे गिर रही तो फ्रांस की सरकार गबरा गई है कि क्या होगा स्त्रियों ने बच्चे पैदा करने से इनकार कर दिया क्योंकि स्त्री ये कहती है कि नहीं क्या कारण है सृजनात्मकता से इतना विरोध उन्होंने पहले चित्र नहीं बनाए, कविता नहीं की ठीक था अब वे कहते हैं बच्चे भी नहीं बनाएंगे क्यों उनके भीतर इतना दुख और पीड़ा है कि बनाने का ख्याल ही उन्हें नहीं आता सृजन पैदा होता है आनंद से सृजन की धारा फूट पड़ती है जब कोई आनंदित होता है तो सृजन करना चाहता है और जब कोई दुखी होता है तो विध्वंस करना चाहता है कभी पता होगा अगर घर में पति से झगड़ा हो जाए तो उस दिन प्लेट ज्यादा टूट जाती हैं, जैसे कभी ना टूटी उस दिन कांच के गिलास अचानक से छूट जाते हैं, ज़मीन पर चार-चार हो जाती अगर इसका आंकड़ा इकट्ठा किया जाए तो जिस दिन कांच टूटा हो घर में प्लेट ज्यादा टूटी हो उनके अगर आंकड़े रखे जाए और हिसाब लगाया जाए तो वे वही दिन होंगे जिस दिन घर में कले हुई है संघर्ष हुआ है उपद्रव हुआ हाँ कभी कभी छूट भी जाते होंगे वो दूसरी बात है लेकिन अगर हिसाब रखा जाए तो पक्का पता चल जाता है कि जिस दिन मन क्रोध में है उस दिन चीजें तोड़ने का मन हो जाता है। क्रोध दुख चीजों को विध्वंस करना चाहता है आनंद चीजों को निर्माण करना चाहता है स्त्रियां दुखी हैं आसान हैं इसलिए सृजन नहीं कर पाते तो क्या किया जा सकता है अंतिम इस बात पर विचार करें कि क्या किया जा, जा सकता है पुरुष का हाथ है स्त्रियों को उस दिशा में लाने लेकिन स्त्रियों की सहमति और जब कोई किसी को गुलाम बनाता है तो गुलाम बनाने वाला ही जुम्मेवार नहीं होता बन जाने वाला भी उतना ही जुम्मेवार होता इस दुनिया में किसी की सहमति के बिना किसी को गुलाम नहीं बनाया जा सकता पुरुषों को समझना होगा कि स्त्रियों को व्यक्तित्व दे दे प्रेम के नाम पर व्यक्ति की हत्या ना करें स्त्रियों को मुक्त करें उन्हें अपने अस्तित्व में खड़ा होने दें वे किसी की पत्नियों की भांति न पहचानी जाएं, अपने ही नाम से पहचानी जाएं, सीधी और स्पष्ट अभी परसों मुझसे कोई मिलने आया कोई फिल्म कथा लेखक तो उनका तो परिचय हुआ तो उनका नाम बताया गया कि की फलाफला है फिर उनकी पत्नी की उनका बताया गया कि की पत्नी तो मैंने कहा कि तुम्हारा पत्नी होने के अतिरिक्त तो और कोई होना नहीं छोड़ो तुम पति होगी अपनी पत्नी के अपने घर में मुझे तुम्हारे पति से क्या मतलब है? मुझे सीधी बात करो तुम कौन होना मिसेज फला फला मैंने कहा की वो तुम अपने पति से तुम्हारा संबंध है मुझसे क्या लेना देना होगी तुम किसी की श्रीमती लेकिन मुझसे क्या मतलब है मुझसे सीधी बात करो तुम्हारे पति नहीं कहते कि मैं श्रीमान फला फला मैं फला फला का पति वो वो कभी भी नहीं कहते वो कहते, वो कहते मैं मैं हूं। और तुम पत्नी हो सदा पत्नी होना तुम्हारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है माँ होना तुम्हारे व्यक्तित्व तु का एक हिस्सा है रसोई में रसोई में खाना बनाना तुम्हारे व्यक्तित्व तु का एक हिस्सा है तुम रसोई नहीं हो गई हो और साफ करती हो घर तो तुम बुहारी लगाने वाली नहीं हो गई और बच्चे का पाखाना फेंकती हो तो भंगिन नहीं हो गई तो पति के साथ प्रेम करती हो तो पत्नी कैसे हो गई तुम्हारे काम है बहुत उनमें एक काम वो भी होगा लेकिन फिर भी तुम तुम हो तुम्हारा होना अलग से तुम्हारे कामों से प्रकट होना चाहिए पुरुष को मुक्ति देनी चाहिए कि स्त्री अपने पैरों पर खड़ी हो सके लेकिन ध्यान रहे अगर स्त्री ने ये प्रतीक्षा की थी, जब पुरुष हमें मुक्त करेगा तभी हम मुक्त होंगे तो वो मुक्ति भी एक गुलामी होगी क्योंकि जब दूसरा हमें मुक्त करेगा तभी हम मुक्त होंगे तो उस मुक्ति का कोई मतलब नहीं स्त्रियों को मुक्त होने की दिशा में कदम उठाना चाहिए उन्हें अपने व्यक्तित्व को अलग से निर्मित करने का विचार करना चाहिए इतना नहीं है कि पत्नी होने पे सब समाप्त हो गया उन्हें कभी भी होना चाहिए संगीतज्ञ भी होना चाहिए नृत्यकार भी होना चाहिए चित्रकार भी होना चाहिए उनकी अपनी जिंदगी का अपनी दिशा होनी चाहिए पत्नी होना उनकी जिंदगी की सब कुछ पूर्णता नहीं है पत्नी होना इति नहीं है वो अंत नहीं है लेकिन पत्नी हो जाने के बाद दी एंड आ जाता है एकदम से इति आ जाती है बस तो उसके बाद फिर कुछ भी नहीं होना पत्नी होना होने की शुरुआत होना चाहिए लेकिन वो होने का अंत हो जाता है उसके बाद फिर कुछ भी नहीं होना सब काम हो गया जैसे किसी स्त्री ने पति खोज लिया उसकी जिंदगी पूरी हो गई मौत आ गई खत्म हुआ मामला इसके बाद उसको कुछ भी नहीं करना बस जब तक पति खोजना था तब तक वो कुछ करती भी थी लेकिन जब पति खोज लिया तब सब समाप्त हो गया नहीं जिंदगी बहुत ज्यादा है जिंदगी में और फूल खिल सकते हैं जिंदगी में और संगीत आ सकते हैं जिंदगी में बहुत रस हो सकता है लेकिन पत्नी को हो जाने से वो रस कभी भी नहीं होगा कुछ और भी करना पड़ेगा और जब वो रस होगा जब वो आनंद होगा जब पत्नी अपने हैसियत से खड़ी होगी सृजन करेगी निर्माण करेगी जिंदगी की दिशाओं में अपनी तरफ से खोज करेगी पुरुष ने रोका उसे इस खोज से क्योंकि पुरुष को डर है कि वो और खोज में जाएगी तो वो और पुरुषों के संपर्क में भी आ सकती है वही डर आत्मघाती हो गया उसे डर है कि अगर उसकी पत्नी पेंटर बनेगी तो पुरुष उसकी पेंटिंग की क्लास में कहा उसके पीछे जाके खड़ा रहेगा उसका मन है कि वो डंडा लेके वहाँ भी खड़ा रहे वो देखता रहे की कि पत्नी किसी से बात तो नहीं करती किसी से आनंदित होकर हस्ती तो नहीं इस डर ने पत्नी को घर के भीतर बंद कर दिया उसे संगीत सीखने जाने में डर हो गया संगीतज्ञ के पास जाने में डर हो गया चित्रकार के पास जाने लेकिन ये प्रेम बड़ा कमजोर है जो इतना भयभीत है ऐसा प्रेम दो कौड़ी का है अगर मैं अपनी पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के पास अकेले में न छोड़ सकूं बात न कर सके मेरी पत्नी तो मेरा प्रेम बड़ा कमजोर है बड़ा भयभीत है ही नहीं ऐसे प्रेम को संभालने का मतलब भी क्या है? जो है ही नहीं जिस प्रेम के लिए पुलिसवाला बन जाना पड़ता हो उस प्रेम का कोई भी मतलब नहीं वो है ही नहीं प्रेम के लिए पुलिसवाले बनने का कोई सवाल ही नहीं प्रेम अपनी सुरक्षा है और अगर प्रेम अपनी सुरक्षा नहीं तो सब सुरक्षा झूठी है बेमानी है दो तो कौड़ी की करने की कोई जरूरत नहीं तो पुरुष इस डर की वजह से स्त्री को घर की चार दीवार में बंद कर दिया पर्दे डाल दिया बुरके ओढ़ा दिया घूंगट करवा दिया सब तरफ से बंद कर दिया वो किसी के संपर्क में ना आ चाहे ये कैसा प्रेम है तो मुझे लगता है कि हम प्रेम को विकसित ही नहीं कर पाए इसलिए इतना भय है अन्य इतना भय ना होता हुए लोग है लोग हैं वे इतने भयभीत हैं जिसका कोई हिसाब नहीं उनका भय बताता है कि उन्होंने न प्रेम किया है और न प्रेम पाया पत्नी भी भयभीत है उसका पति कहीं और स्त्रियों के संपर्क में न आ जाए वो डरी हुई है वो रोज हिसाब किताब रखती है की कहाँ से कहाँ नहीं थे कहाँ से आए हो कहा से आ रहे हो वो सारा पता रखती वो सारी जांच पड़ताल रखती उसका पति किसी और स्त्री के जरा से संपर्क में आ जाए तो भय ये कैसा प्रेम है जो इतना कमजोर इतने कमजोर प्रेम का कोई मतलब नहीं इतना कमजोर प्रेम है ही नहीं प्रेम बड़ी शक्ति है और पर्याप्त है स्त्री को अपनी मुक्ति के लिए अपने व्यक्तित्व को खड़ा करने की दिशा में सोचना चाहिए प्रयोग करने चाहिए लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो क्लब बना लेती है जहाँ ताश खेल लेती है कपड़ों की बात कर लेती है फिल्मों की बात कर लेती है चाय काफी पी लेती है पिकनिक कर लेती है और समझती है कि तो बहुत शिक्षित होना पूरा हो गया ताश खेल लेती होगी पुरुषों की नकल में दो पैसे जुए के दांव पर लगा लेती होगी ताकि इससे कुछ उसको व्यक्तित्व तो नहीं मिलने वाला स्त्री को भी स्वजन के मार्गों पर जाना पड़ेगा उसे भी निर्माण की दिशाएं खोजनी पड़ेंगी, जीवन को ज्यादा सुंदर और सुखद बनाने के लिए उसे भी अनुदान करना पड़ेगा तभी स्त्री का मान स्त्री का सम्मान उसकी प्रतिष्ठा वो समकक्ष आ सकती और मेरी देखने में स्त्री अगर आनंदित हो जाए तो हम जीवन को शांत करने के मार्ग पर बड़े कदम उठा सकते हैं मैं तो यहां तक कह सकता हूं ये किसी को अति सहयोगी मालूम हो सकती है लेकिन मेरी अपनी समझ ये है कि अगर दुनिया से युद्ध और हिंसा खत्म करनी हो तो जो बुनियादी इकाई है स्त्री और पुरुष की उसको शांत कर दे अगर वो शांत प्रेमपूर्ण आनंद में बन जाए तो दुनिया में कोई लड़ने को राजी ना होगा क्या आपको पता है सैनिकों को अविवाहित रखना पड़ता है क्योंकि विवाहित सैनिक ठीक से लड़ने को रांची नहीं होता सैनिकों को अविवाहित रखना पड़ता है ताकि वे लड़ सके असल में जिनके जीवन में प्रेम नहीं है वे ही लड़ सकते हैं इसलिए सैनिकों को स्त्रियों से दूर रखना पड़ता है कहीं उनके जीवन में प्रेम की गणना आ जाए अगर प्रेम आ जाए तो ना वे मरना चाहते हैं ना किसी को मारना चाहते हैं, वे फिर जीना चाहते आज वियतनाम में अमरीका के सैनिक ज्यादा ताकत होने पर भी हारते चले जाते हैं उसका कुल कारण इतना है की अमरीका का सैनिक स्त्री के निकट आ गया दुनिया का कहीं का सैनिक स्त्री के उतने निकट नहीं अमेरिकन सैनिक अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर वियतनाम के युद्ध पर पहुंच गए उनकी उनकी लड़कियां दोस्त उनकी लड़कियां उनकी पत्नियां उनकी प्रेमिकाएं तंबू में उनकी प्रतीक्षा कर रही अब एक सैनिक लड़ने गया है और उसकी प्रे तंबू में उसकी प्रतीक्षा कर रही वो युद्ध पर लड़ सकेगा वो दिन भर इस प्रतीक्षा में होगा कि किस भांति में वापिस लौट जाऊं और क्या वो किसी को मार सकेगा जो आदमी किसी के प्रेम में है वो किसी को भी मारने में असमर्थ हो जाता है तो पिछली कोरिया के युद्ध में कोरिया में जो अमेरिकी जनरल था उसने रिपोर्ट दी है अमेरिकी सीनेट को कि हमारे 100 सैनिक लड़ने जाते हैं उसमें से 40 प्रतिशत बंदूकों का उपयोग नहीं करते वो बंदूकें लटकाए हुए घूमघाम के वापिस आ जाते हैं। और उनसे कहा जाए कि तुम मारते क्यों नहीं तो वे कहते हैं जीवन इतना आनंदपूर्ण है दूसरे के लिए भी तो इतना ही आनंदपूर्ण होगा इसलिए पुरुषों को स्त्रियों से दूर रखना जरूरी अगर लड़ाना हो क्योंकि जब उनका जीवन प्रेमपूर्ण नहीं होता तब वो तोड़ने को मारने को उत्सुख हो जाते जब अपना ही जीवन इतना दुखपूर्ण है तो किसी को भी खत्म करो कोई फर्क नहीं पड़ता तोड़ो मिटाओ नष्ट करो मेरी दृष्टि में इस पृथ्वी पर एक स्वर्ग बन सकता है लेकिन प्रेम का स्वर्ग ही नहीं बन पाया वो पहले इकाई पर ही सब गड़बड़ हो गया मकान की नी ही डगमगा गई ऊपर के शिखर सब कप रहे इस पर सोचें। जरूरी नहीं कि मेरी सभी बातें ठीक हो कौन दावा कर सकता है सभी बातों के ठीक होने का ऐसा मैं सोचता हूं वो मैंने कहा उस पर सोचना हो सकता है कोई बात ठीक लगे ठीक लगे तो ठीक लगते ही बात सक्रिय हो जाती न ठीक लगे बात समाप्त हो जाती है। मैं कोई उपदेशक नहीं हूँ मुझे जो ठीक लगता है वो कह देता हूँ निवेदन कर देता हूँ तो मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना उससे बहुत अनुग्रहित, हूँ और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम स्वीकार करता